पुर्ण पुर्ण ओम पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शां शे नम श्रीशंकर गुरुपाबुज सहामोह ग्राहग्रासकमे ओम शां शे शां शचार्यव बाजरायण शूद्रभाष वंदे भगवो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति विभागि व्यौमद्याय दक्षिणामूर्द नमः ओम शांत है शांत वेदांत का प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथों में से ग्रंथ है पंचदशी पंद्रह छोटे छोटे ग्रंथों का समूह है ये पंद्रह प्रकरण एक तरफ प्रत्येक अध्याय प्रत्येक प्रकरण अपने आप में परिपूर्ण है इसलिए अध्याय नहीं बोलते इसको पंद्रह अध्यायनी पंद्रह प्रकरण हर एक प्रकरण अपने आप में पूर्ण है और बल्कि बताया जाता है छोटे भाई विद्यारण्य मुनि छह प्रकरण लिखे थे लिख करके अपने बड़े भाई और गुरु भारतीय तीर्थ उनको दिया वो पढ़ के तरफ प्रसन्न हुए उनने और उसे नौ प्रकरण जोड़ दिया ऐसे मानते छह ही विद्यारण्यकृत है नौ भारती करते। और दोनों भाई थे पिता से प्रसिद्ध मायन सायन मायन का नाम था सायन उनका कुल का नाम था उनके दो बैठे हुए एक का नाम माधव दूसरे ना का नाम भोगनाथ माधवी आगे सन्यासी जब उनका नाम पड़ा विद्यार्थी और भोगनाथ का नाम पड़ा भारती भोगनाथ बड़े भाई थे शंकराचार्यों में से वो बैठे थे उसके बाद उनके जगह पर विद्यारण्य तीर्थ भी श्रृंगरी के शंकराचार्य बने थे ये दोनों ही शंकराचार्य पद पर बैठे हुए सन्यासी हैं माधव और भारतीय दोनों ही बड़े बड़े विद्वान थे भगनाथ और मंत्री भी थे विद्यारिणी ट्रस्ट ट्रस्ट भी है ट्रस्ट। वो ट्रस्ट। तो माधव के द्वारा तो अनेको ग्रंथ लिखा गया है लगभग ऐसा कोई दर्शन नहीं जिस तरह ने कोई ग्रंथ लिखा नहीं सभी दर्शनों पर उन्होंने लिखा और सर्वक्षण संग्रही पुस्तक लिख दिया है भी अध्याय कुल बनाया गया यहां पर क्योंकि ये दोनों ही सब का जो मूल मंत्र है सब पंद्रह अक्षर प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक रूप उन्होंने एक एक प्रकरण कुल बना दिया तो पंद्रह प्रकरण बनाया और पंद्रह प्रकरण में पहले पांच प्रकरणों का नाम विवेक शर्क ज्ञान पंच विवेक प्रकरण है फिर उसके बाद पांच दीप है पंच दीप प्रकरण आता है फिर उसके बाद पांच आनंद है पंच आनंद प्रकरण आता है कुल पंद्रह सौ इकहत्तर श्लोक है फिफ्टीन सेवेंटी वन एक हजार पांच सौ इकहत्तर श्लोक है पहला प्रकरण का नाम है तत्व विवेक प्रकरण पैंसठ श्लोक है दूसरे का नाम पंचभूत प्रकरण 109 श्लोक है तीसरे का नाम पंचकोष विवेक प्रकरण तैंतालीस श्लोक है चौथे का नाम द्वैत विवेक प्रकरण उनहत्तर श्लोक है और अंत में महावाक्य विवेक प्रकरण आठ श्लोक पंच ये पंच विवेक है को दो सौ श्लोकों में ही और बाय पांच दीप आता है चित्र दीप प्रकरण पहला दो सौ नब्बे श्लोक तृप्ति दीप प्रकरणम दो सौ अंठानबे श्लोक कूठस्थ दीप प्रकरण छिहत्तर श्लोक 76 सिक्स ध्यान दीप प्रकरणम एक सौ अट्ठावन एट और नाटक दीप 26 ये पंच द्वीप प्रकरण है फिर बैंक पांच आनंद प्रकरण प्रकरण कुल मिलाकर के 848 सौ श्लोक है पंच आनंद में सबसे पहला योगानंद प्रकरण है सौ श्लोक आत्मानंद प्रकरण है नब्बे श्लोक नाइन्टी अद्वैतानंद प्रकरण है 105 श्लोक विद्यानंद प्रकरण है पैंसठ श्लोक और विषयानंद प्रकरण है 35 श्लोक 35 कुल 429 पंच आनंद में समला जलाकर गए पंद्रह सौ इकहत्तर लोग गए थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी वन पंचवेक पंचदीप पंच आनंद नाम से पंद्रह प्रकरणों वाला यह ग्रंथ है इस श्लोकात्मक ग्रंथ के ऊपर टीका रामकृष्ण नामक पुरुष थे उन्होंने पद दीपिका नाम से टीका लिखा पर रामकृष्णी भी बोलते थे रामकृष्ण लिखा रामकृष्ण टीका ऐसे टीका का नाम है पददीपिका टीका का मंगलाचरण देखिए पहले इसलिए लत्वा श्री भारती विद्यारण्य मुनीश्वर प्रत्यक तत्व विवेक पदीपिका लगता है रामकृष्ण जी दोनों से पढ़े थे द्यारण्य मुनि से भी भारती इसलिए दोनों का नमस्कार कर दोनों ही इनका गुरु है श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि ये दोनों ईश्वर तुल्य है मुनीश्वरों इन दोनों श्रेष्ठ सन्यासियों को हम नमस्कार करते हैं नमस्कार करके सबसे पहला क्या करने जा रहा हूं प्रत्येक तत्व विवेक का क्रियते। पहला प्रकरण जिसका नाम है प्रत्यक तत्व प्रकरण विवेक तत्व प्रत्यक्ष जीवात्मा जीवात्मा के स्वरूप तत्व में उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका विवेक करने वाला यह जो प्रकरण है इस प्रकरण पर हम क्या करने जा रहे हैं पददीपिका टीका क्रियते मया राम विदुषा रामकृष्ण आख्य विदिशा विद्वान के द्वारा यह पल दीपिका नाम की टीका किया जाता है प्रत्यक तत्व तत्व हम लोग संशय संक्षिप्त बोल देते हैं वास्तविक क्या नाम है प्रत्येक तत्व इस प्रकरण का नाम है क्या होता है जीवात्मा उसका जो तत्व तत्व मने वास्तविक स्वरूप उस तो स्वरूप का विवेक जिस प्रकरण में किया गया है उस प्रकरण का नाम प्रत्यक तत्वेक प्रकरण और प्रकरण किसको कहते हैं आप जानते ही हैं। श्लोकों प्रकरण का श्लोक क्या है प्रकरण का लक्ष्य शास्त्री कंबदम का शास्त्र कार्यारेशम ग्रंथभेद विपक्षित कितने बार बोला और लिखा है फिर भी यार शास्त्रीय देश संबद्ध शास्त्र का एक देश संबंध है वेदांत शास्त्र कितना लंबा चौड़ा है उसका एक हिस्सा क्या है प्रत्येक जीवा जीवात्मा उसके स्वरूप का चिंतन करने जा रहा है एक देश संबंध, कार्या शास्त्र कार्यांत्र शास्त्र मुख्य कार्य क्या है सीधा बल्बान मोक्ष प्रदान करना उससे भिन्न कार्य अंतर्म शुद्धि रूपा कार्य आदि विवेकशील क्या होगा आपके अंदर शुद्धि आदि होगी उसे मुख्य उपरिषदों को सुनने की योग्य हो जाओगे और सुनोग तब आए जब प्रकरणों से पढ़ के तत्वों को समझ लेते हैं तभी जाकर ये उपरिषद सही सही ढंग समझ में आता है न सब आदमी उल्टा पुटार्प करा, करा लेगा ऐसे उल्टा लगा, लेते हैं का उल्टा लगा लेते हैं लोग उपरिषदों का अर्थ उल्टा लगा लेते ब्रह्म जो है विकास प्राप्त करना चाहता था इसीलिए ब्रह्म ये सारा जगत के रूप में हो गया ऐसे जो विकासवादी लोग ऐसे व्याख्या होने लग जाती हैं क्यों सही सीढ़ी क्रम से ढंग से पढ़ा ही नहीं शास्त्रों को अंदर शुद्धि क्रम से हुआ ही नहीं न त्याग है न वैराग्य है लोकेश ना वित्तेषण भरा पड़ा है और सीधा उपनिषद ब्रह्मसूत्र योग सुठ पढ़ के उस पर व्याख्या करने लग जाते हैं तो सब क्या होते हैं सब गड़बड़ सड़क कर देते इसलिए शास्त्र कार्य का के मोक्ष कार्यांतरेप कार्य के लिए आकरण नाम ऐसे ग्रंथ भेद का नाम ग्रंथ के हिस्से का नाम क्या होता है प्रकरण कहा जाता है एक आकार का अवतरण कर प्रारिप्सित ग्रंथ से अभी गिष्टाचार परिप्रात इतवता गुरुनमस्कार लक्षण मंगलाचरण स्वेना शिष्य शिक्षा श्लोक निबध्नाषय प्रयोजन चूचय जिस ग्रंथ को आरंभ करने के इच्छित कौन ग्रंथ आरंभ करने की द्यारण्य मुनि पंचदशी ग्रंथ को लिखने के लिए इच्छुक हुए हैं प्रारंभ कर चुके हैं प्रारंभ करें इच्छित है प्रारिक्षित सम्न प्रारंभ करने के लिए इच्छित जो ग्रंथ का अविघ्न परिस समाप्ति वो हो गए शुरू कर दिया बीच विघ्न हो गया अ मर गया नहीं मर गुजार विघ्न आ गया ग्रंथ नहीं होता ऐसे बहुत सारे लोग लिखने के शुरू करते ग्रंथ पूरा होता ही नहीं। मर जाते। कुछ जाते है, है या और ऐसे जाता सब छोड़ देता इसलिए निर्विघ्नतापूर्वक पूर्णविता को प्राप्त हो गए उसके लिए उन्होंने विद्यालय मन ने क्या किया था मंगलाशन किए थे और एक हेतु शिक्षा प्रतिगमन और विचार उनका अपना जो जा विचार है ये जो सोचा है समझा पढ़ाए लिखा जाना है, है वो चाहते थे इसका प्रचार प्रसार विस्तार सारी दुनिया को प्राप्त प्रचे गमन ये दो हेतु तो थे परिसम्ति प्रचय गमनाभ्या अविघ्ने परिसम्ति प्रचय गमनाभ्याम शिष्टाचार परिप्राप्त और करना ही चाहिए एक ऐसा मालूम हुआ आपको शिष्टाचार से परिप्राप्त है शिष्टाचार की परंपरा से ज्ञात हुआ नया एक लोगों ने अनुमान करते क्या मंगलम सफलम फल देने वाला होता है क्यों अभिजीत शिष्टाचार विशेषत्व अभिजीत शिष्टाचार विशेषता संदेह रहित शिष्टाचार का विषय है ऐसा अनुमान क्या मंगलम सफलम अभिजीत शिष्टाचार विषय इसलिए पर भी क्या हो गया कहा शिष्टाचार की परंपरा से प्राप्त था क्या इष्ट देवता और गुरु का नमस्कार आज तक जो मंगलाचरण स्वयं अनुष्ठित तो स्वयं क्या किया था कमरे में बैठ के कर लिए थे स्वयं अनुष्ठान किया था मंगलाचरण कर लिए थे लेकिन हमें मानते थे तो उन्होंने मंगलाचरण किया था कमरे के पूजा पाठ किए थे इसलिए क्या किया शिष्य शिक्षा के लिए उन्हें क्या किया? के में इसको जोड़ श्लोक के लिए जिस भगवान को उन्हें स्मरण किया जिस गुरु के चरणों को उन्होंने पूजा करी थी उन सबको स्मरण कर दिया एक श्लोक में लिख दिया मैंने किनका किनका पूजा पाठ किया था इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले शिष्यों को ज्ञान कराने में शिक्षा प्रदान करने के लिए श्लोके न उपनिबना इतना ही नहीं और भी कर दिया अर्थ मुख्य लक्ष्य क्या था मंगलाचार अर्थ तो उन्हें क्या करते दिया उसमें विषय प्रयोजनित सूचित अपने पंचदशी ग्रंथ का विषय क्या है इसका प्रयोजन क्या है ये भी बात सूचित कर दिया अनुबंधित चतुषी को जो संबंधश्चाधिकारी संबंधा विषय विना अनुबंध ग्रंथा दो मंगल नारो है न जब मंगलाचरण दो तो होना चलिए विषय प्रयोजन बाकी तो तू उसे समझ में आ जाएगा अधिकारी कौन है समझ आ जाएगा संबंध क्या है विषय और ग्रंथ का वो भी समझ में आ जाएगी संबंध में अधिकारी के लिए साक्षात को शब्द न भी हो विषय और प्रयोजन गति तक शब्द ना जरूरी है इसलिए क्या क्या मंगलाचरण में विषय और प्रयोजन दो को सूचित करने के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया है आप देखिये मंगलाचरण क्या है वो नमः श्री शंकरानंद गुरु पादाम जन्म सविलास महामोह ग्राह ग्रास कर्मणे नमः मैं नमस्कार करता किनको श्री गुरु शंकरानंद गुरुपादाम्भुजन्मे शंकर भगवान और यहां पर को तो अर्थ है शंकरान गुरु भी थे जो नाम वाले जो गुरु उनको एक अर्थ लेते कुछ ले। और यत्तिका व्यक्ति का अर्थ होता है परमात्मा शंकर मैंने परमात्मा और आनंद से ना जीवात्मा परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों की ऐक्यता को बोध कराया था कौन गुरु जिनके पादांबु जन्मने उनके चरण कमलों पाद अंबु जन्मने ने उनके गुरो गुरु के चरण कैसे हैं कहते हैं अंबु जन्म मने कमल चरण कमल उन चरण कमलों के लिए मेरा नमस्कार जन्मने ने चतुर्थ का ही क्वेशन अंबु जन्म काति कमल को चरण कमलों को मेरा नमस्कार उनके कर्म क्या है उनका स्वभाव क्या है गुरु का काम गुरु का काम यही है सविलास महामोह ग्रा, कर्म है सविलास कार्य सहित कार्य वह कारण सहित कार्यकारी कार्य कारण से करने का मतलब महामोह रूपी अज्ञान वह क्या है मगरमच्छ के समान इस संसार रूपी समुद्र में मगरमच्छ के समान है यह अज्ञान उससे ग्रस्त है आप जीवात्मा उस जीवात्मा को ग्रास का गर्व बढ़े उससे ग्रसन कर दे एकमात्र कर्म है जिनका ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार ग्रह ग्राह हो गया मगरमच्छ, वह उसको ग्रासन घसनम सैम एक मुख्य कर्म व्यापार हो य उसको ग्रसित कर देना उसको मार डालना यही एकमात्र मुख्य कर्म है जिनका मैंने अज्ञान रूपी मगर को मार डालना ही मुक्त कर्म है ऐसे गुरु चरणों को मेरा नमस्कार ग्राह ग्राह कर्म ठीक देखिए दो तीन करेंगे श्री शंकरानंद काम सुखम करोती शंकर मन सुखम करोती सकल आनंद जगदानंद संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाला कौन है वो परमात्मा कैसे पता चला तैत्र प्रसन्न लिखा है ये आत्मा है परमात्मा ब्रह्म वही सभी को आनंद प्रदान करता है ऐसे तैत्र लिखा है ये शंकर शब्दार्थ क्या है शंकर शब्दार्थ परमात्मा ब्रह्म और आनंद शब्दार्थ आनंद मृत से परमानंद रूपा प्रत्येक जीवात्मा निर्भि प्रेम आत्मा श्रोत मंत्र में क्या कहा था था पर आत्मस्तु प्रेम प्रेम न का आत्मस्तु काम प्रेम प्रियमती जाया जाया काम ज्याया आत्मस्तु काम जाया प्रिय पथ्यु काम पथि प्रिय नवती तृष्ट काम पथिप्रिय बहुत इत्यादि क्या का बोलता सर्वस्वी काम सर्व प्रेम नवती आतृष्ट काम आय सर्व प्रेम नहीं इसे क्या सर्व प्रेमास्पद कौन है अतिशय प्रेमास्पद परम प्रेमास्पद निरतिशय प्रेमास्पद कौन वस्तु है आपके संसार में आपके अपना बाकी सब मार जाए कोई चिंता नहीं मैं ना ये बात हमेशा कहते हैं कि देखो निर्तिषय प्रेम का विषय कौन है वो अपना आत्मा ही होता है प्रत्येक आत्मा उसमें आनंद शक्शित किया शंकर सौ आनंद शंकरानंद प्रत्येक अभिन्न परमात्मा तो जीवाभिन्न परमात्मा शंकरान कर क्या हो गया जीव अभिन्न परमात्मा स्वयं गुरु व परमात्मा ही गुरु है परिपक्व मला उत्सादन हेतु शक्ति पाते नो परे तत्व सदीक्षाचारी मूर्ति स्थ आगम ग्रंथों में लिखा है गुरु कौन होता है गुरु कौन है कहते कि देखो परिपक्व मला जो लोग पहले शिष्य इंपॉर्टेंट गुरु तो बांध नहीं गुरु का लक्षण नहीं आता है पहले शिष्य कैसा होना चाहिए परिपक्व मलाइए जिनका सारा मल पक् नष्ट हो गया, झड़ गया है ऐसे शिशु में सतगुरु मिलेगा जिसके हृदय में पैसे मल दुनिया भर का भरा पड़ा और वो आ गया गुरु बनाने के लिए तो वो गुरु भी और ठग गुरु मिलेगा उसमें मलयुक्त अंठक करने वाले को वैसे ही गुरु मिलेगा जितना मल उस हिसाब से उसको गुरु भी मिलेगा ये सतगुरु के पास सब ती कभी नहीं पद भाग जाते हैं करते बनेगी उसकी दाल गली नहीं वो गली नहीं सकते उसका दाल क्यों उसके अंदर मल है वो अपनी स्वार्थ को लेकर लगा है उस स्वार्थ होगा नहीं सच्चा गुरु जो होता है आपके सांसारिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए साथ नहीं देखता है आपके सांसारिक जो स्वार्थ होगा इच्छाएं होंगी उसको मारने के लिए प्रयास करेगा आप इच्छा होगी उसको बोले नहीं दूंगा रहना तो जा क्या करेगा अभी वो मूर्ख होता है समझता ही नहीं गुरु क्यों मना कर रहा है, है? तुम्हारे सांसारिक स्वार्थ तुम्हारे दुराग्रह पूर्वाग्रह इच्छाएं कामनाएं मैं ये करूं मैं वो करू मैं ऐसा रहू मैं वैसा रहूं ये ये जो होते हैं ये तुम्हारे ला बंधन का कारण है इसलिए गुरु इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता इन चीजों की डिमांड रखोगे गुरु काट देते न ऐसा नहीं, नहीं होगा लोग सोचते हैं गुरु को उल्टा एक गुरु का काम ही यही है दो ही सांसारिक इच्छाओं को कभी सपोर्ट सहयोग समर्थन नहीं देता है काट देता है जितनी सुविधाओं को सोचोगे उतनी सुविधा को कटौती करेगा गुरु का सच्चा गुरु ये करता है हम लोगों को भी देखा ऐसा समय हमें दम में सुना दिया कमरा भी नहीं हमारे गुरु का इतना आश्रम इतने सौ कमरे ताला लगे कमरों में हैं हमको दूसरे आदमी तो गुस्सा हुआ गुरु क्या पागल गुरु है? सारे कमरे में ताला लगा दिए मच्छर अंदर घरे पड़े कमरों में और हमेशा नहीं था कमरे में और तो वराना भी चुला दिए मच्छरदानी भी ले ली खुले में सो ऐसे गुरु होते परीक्षा लेने वाले और हम यहाँ देखा स्टेश में आने के बाद जितनी भी सुविधा तो छह को उतने कम ही महसूस आश्रमों में बुरा हाल तो या जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी वास्तव में कोई विद्यार्थी नहीं विद्या के अधिकारी नहीं तपस्या तो करना नहीं चाहते सारी सुविधा चापते ए सी तो लगा तुम्हें तो कम पड़ेगा फ्री तो गए नहीं छोटा डाल दे थोड़ा बड़ा ऐसी डाल दे कम ठंडा लग रहा है बहुत मुश्किल है और हम लोग अपने आश्रम में देते थे श्री टिकते कहा थे गुरुजी के पास सब भाग देते थे टिकते नहीं थे कोई ऐसे उलट पलट कर देते थे, थे। हमको वरान में सोना पड़ता हमको भी कही बोले अरे पा तो गए भाग गए लेकिन भागने के लिए हम नहीं आए चाहे वरांडे में सोना पड़े चाहे उधर रेत पे सोना पड़े ऋषि ज्योति है ना ऋषि ज्योति महात्मा योगी जिसको बोलते है, है उसको ऐसे किए थे रे तारा आ रहा है ट्रके आ रही तुम खड़े रहो वही रात भर गाड़ी आती रही और रात पर वहीं खड़ा रहा वही रेत पर सोता था फिर पौंग पौंग जिसे खड़ा हो जाता था ऐसे भी गुर्लभ है बहुत मुश्किल होता है हमने आगे विद्यार्थी का उसकी पंखा खराब होती हूँ चुपका चलो आएगा पवन आएगा ले जाएगा ठीक करा रहे अब उसको लेकिन सहन नहीं हुआ दो दिन के अंदर गर्मी का दिन भी नहीं था वो तो अगस्त के महीना था उसे दूसरे कमरे का पंगा उठा के लाके अपने आप डाल दिया पूछे ना और अपने कमरे का पंगा वहां डाल दी और पंखा कोई पंख जो थे उसको टेढ़े मड़ा कर दी लगाने भी नहीं आया उल्टा पलटा से लगाया नहीं वो टेढ़े मरा करके कर तो ऐसे होते विद्यार्थी आज क्या साधना करेंगे क्या तपस्या करेंगे क्या भजन करेंगे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे भगवान जान भगवान राम और कृष्ण के गुरुकुलों में कौन सा झोपड़े में तो रहते थे उस जमाने में ये गुरु जरण कमल का जी इसीलिए कैसा है वो गुरु वास्तव परिपक्व मलाश्य बाद में गुरु का काम होता ऐसे शिष्य को परीक्षा लेते हैं गुरुकुलो वाला हैया नहीं परिपक्व उत्साधन हेतु शक्ति पाते ना उनका जो बंधन का कारण है ना अज्ञान उस अज्ञान को उत्साधन का हेतु कारण उसके जो शक्तिपात के द्वारा परेतत्व उस पर ब्रह्म परमाता में यो योजी जो संबंध कराया जाता है जीव का सो दीक्षया शक्ति पाते में दीक्षया परेतत्व योजती स आचार्य मूर्ति स्तः कुछ आचार्य मूर्ति गुरु माना जाता है जो दीक्षा के द्वारा और शुक्ति के द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा में आपके आप चित्त को लीन कर देता है जोड़ देता है योजी संबंध ये बोध ए आचार्य मूर्ति और कौन कर सकता है परमात्मा ही कर सकता है। क्या होता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात साक्षात् पर्रम्ह तस्मय श्री गुरु कहते हो गुरु कौन होता साक्षात परम ही होता साक्षात्ब्रह्म पर कर पर श्रीमांसौ शंकरानंद गुरुश्चित गंधद्वीप इत्यादि समासानंद गुरुश्ची श्री शंकरानंद गुरु वैसे यह समान गंधुपयना शुरुश्चंकर शंकरानंद गुरु सामसम मतु प्रत्यय आपस शंकर श्री संग्राम गुरु मत प्रत्येक रूप हो प्रकार से जैसे गंद चा सौ दीप गंधवांश चा सौ दीपस्टी गंध द्वीप कैसा बनता है दिबा द्वाभ्याम इति दिपा पहले अलग बना लो द्वाभ्याम तिबती दिपा प्रजार प्रजार प्रजार प्रजार शंकर। ना बना क्या क्या संकरोदी संकर अपने बनाया पहले फिर श्रीवां चौ संघर्षि श्री शंकर गंधवांश चौ दीपश्च गंदवान भी है और दीप भी है जो उसे क्या नाम कहते गंध दीप हाथी का नाम हाथी क्या करता है डबल डबल खाता है ना सीधा मुंह में नहीं खाता वो पहले सूंद से खा लेता है फिर सूंढ को मुंह में डालता है मुंह में खाता है डबल खाना हुआ ना इसको द्वाम फिर पानी पीता है पहले सूंढ पे पी लेता है में रख लेता है फिर वहां से मुंह में घुमा कर डाला मुंह से मथे पे स्पेशल गंध होता है जिससे हो वो गंधवाला भी है वो और दुख भी है जो उसका नाम मतुप प्रत्यक लोप अपने किया बस यहाँ पर भी श्रीमान चाहो शंकर से संपन्न सूचितम इसके द्वारा ये सूचित कर दिया गुरु वो होता है जो अनिमा अर्थ युक्त होता है अनिमा गरिमा लगीमा महिमा अष्ट सिद्धियों से युक्त होता है गुरु अथवा दूसरा भी गुरु होते जो सिद्धियों के चक्र में ही नहीं है, चाहते ही नहीं सिद्धियों के पास आती भी नहीं तब क्या होगा तो गुरु नहीं होंगे जिसमें सिद्धि नहीं हो गुरु नहीं हो सकता है क्या इसलिए दूसरा व्यर्थ कर दिया यद श्रेय भूत्यांत अपने भूति स्वरूप से ही दूसरे को शांति प्रदान कर देता है वो शंकर रातो परायणम विधि श्रद्धा है रात मन रही ऐश्वर्य है ना राति मरे ऐश्वर्य पराया ब्रह्म का नाम है ब्रह्म को पुरायण कह दिया गया सर्व ऐश्वर्य प्रदाता वा ब्रह्म ही गुरु है, है। नौ अनेन श्री गुरु और भक्त संपादने सामर्थ्य अनुभव इसके द्वारा यह भी सूचित कर दिया कि जो गुरु होते हैं वह भक्तों का इष्ट को संपादन करने वाले होते हैं भक्त जो चाहते हैं उसको उन्होंने आशीर्वाद तो वो हो ही जाएगा पक्का भक्तों का इष्ट को संपादन करने का सामर्थ्य वाले होते हैं गुरु यह बात सूचित किया गया है ऐसे गुरुओं का चरण जन्म कमलम ऐसा गुरुओं का ही चरण कमल सदृश है कमल जो उसे तस्मी गुरु चरण कमलों के लिए हमारा नमः प्रभा वस्तु नमस्कार हो गए विधाय किस प्रकार का है वो चरण कमल जिनको हम वंदना करते हैं नमस्कार करते हैं सविलास महामोह ग्रह कर ऐसा चरण कमल है जिनका मुख्य काम ये है क्या है सविलास विलास किसको कहते हैं कार्य वर्ग का। विलास संपूर्ण कार्य आपको जगत तेन सह उसके सहित जो रहता है उसके सहित कौन रहेगा उसका कार्य सहित कौन रहता है हमेशा कारण ही तो रहेगा एवं जो महामह इस प्रकार का है जो महामो का मूल अज्ञान महामोह किस बात है मूल अज्ञान सैव ग्राह वही मगरवच के समान मान खतरनाक चीज है मकराधिवत सवसन प्राप्त से अत दुख वो मगरमच्छ के समान क्यों है अज्ञान क्योंकि अज्ञान तो मगरमच लेकर कर दिया जैसे मगरमच्छ के वश में जो आ जाए उसको छोड़ेगा मगरमच्छ, बहुत कष्ट देगा उसको तो खून भी जाता ठीक उसी प्रकार से अज्ञान कैसा है जो अज्ञान के वश में आ गए है उसको तो दुनिया पर दुख देता है और अज्ञान उसमें सारे सुन सारी लोग सारी दुनिया कहा है अज्ञान के वश में है इसे सारी दुनिया दिखी ही दिख है कोई सोच क्या है मगरमच्छ को भी खाने वाले। उस मगरमच को संख्या को? को नहीं एक मने एक ऐसा मुख्यम कर्म एक मुख्य केवल पोषकार ने भी कहा मुख्य अर्थ में भी एक शब्द प्रेम होता है एक कम का मुख्य कर्म व्यवहार है जिनका था ऐसा जो कमल नमः ऐसे गुरुचरण कमलों को मेरा नमस्कार है जिनका है मुख्य कर्म मुख्य व्यापार मुख्य व्यवहार यही होता है कि वो अज्ञान रूपी महामोह को महाग्राह ग्राह ग्रा को मार देते ग्रसन कर डालते नष्ट कर देते अत संक्रांत पद सामनायिका जीव ब्रमण एक विषय अत्र विषय है हमारे इस ग्रंथ का विषय क्या है जीव और ब्रह्म की एकत्व शब्द का इसको कैसे हमने बता दिया शंकर और आनंद शब्द शंकर आनंद पद पदों का सामनायिक प्रयोग कर स्थापित कर दिया है जीव तो है। ब्रह्म का एकत्व ही प्रतिपादन करना इस ग्रंथ का मुख्य विषय है जीव से भूम भ्रम रूपतया और जीव कैसा है भूमा आनंद बहुल रूप है इसलिए भूम भ्रम रूपतया अपरिच्छन सुख भाव लक्षण भूमा किसुख कहते हैं अपरिच्छिन्न सुना भूमा ल पे सुखम अस्थित नूम सुखम नाल पर सुखम इसे कहते ब्रह्म अपरिक्षण सुख आविर्भाव लक्षणम प्रयोजन कर दिया का आविर्भाव होना ही मुख्य प्रयोजन है इस बात कर सविलास इत्यादि जब अज्ञान नष्ट हो गया तो क्या उदाहर है अपरिच्छन जो सुख अज्ञान काल में परिछिन्न सुख का आविर्भाव होते रहता है थोड़ा सुखा फिर दो, फिर सुख फिर दो, फिर सुख फिर दो, ये चक्कर चलते रहता है सुख दुख का चक्कर तब अज्ञान काल क्या कहेंगे अज्ञान काल में परिचिन सुख होता है विनाशी सुख होता है और ज्ञान में क्या हुआ अपरिचिन्न सुख है अविनाशी सुख है परमानंद स्वरूपानुभूति है विशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षण प्रयोजन संपूर्ण जो अनर्थ है उनकी निवृत्ति के द्वारा जीवरो में तत्व और प्रयोजन क्या है सर्व अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमानंद स्वरूपावृभाव ऐसे प्रयोजन वाला ग्रंथ है तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव इस ग्रंथ विषय के साथ संबंध समझना का अधिकारी कौन है वेदांत अधिकारी होता है वही ग्रंथ का अधिकारी है वेदांत का अधिकारी कौन है विवेक और इन चार मोक्षता पुरुष है उसी का नाम वेदांत अधिकारी लोग क्या मानते हैं सन्या, सन्यास होना जरूरी है और वाक्य अर्थ बदल देते हो सन्नसिया श्रवण कुरिया बात क्या है नहीं समझना चाहिए ठीक है संयस्य किम संयस्य माता पिता नाता पिता को क्या ही है? नहीं सकल काम न्याकेश्ना व्यक्तेशा विकेशना पुत्रेशना ये मुख्य है ना पुत्रेशना सभी के होता केंद्रता पुत्र हो और महाबंदा एक शिष्य हो शिष्य होना चाहिए विद्वान हो, हो, हो, हो, हो, सुंदर भी हो, आकर्षक दुनिया को को करने वाला ऐसे चेला ढूंढते रहते गुरु लोग एक चेला ऐसा हो। है? चेला क्या? है। सन्यासी में भी घेरा पड़ा एक शिष्या को बना के पत्नी व्यवहार करके बच्चा पैदा करे ना घर लेकिन ऐसा शिष्य को चाहना भी पुत्र होता है चाहना शिष्य की भी इच्छा होनी चाहिए अब गुरु बनना ही नहीं चाहिए गुरु बनने से तो लफड़ा ना, जो बाप बनना चाहता वही तो पुत्र को चाहेगा जो गुरु बनना चाहे तो फिर चेला को भी चाहेगा जब गुरु मत बनो तो चेला ना बाप बनोगे ना बेटा होगा शादी करोगे तबने सबसे बबा लाएगा कहीं महंत मंडेश्वर बनोगे फिर चेला ढूंढना पड़ेगा योग्य चाहिए कहीं के महंत मंडलेश्वर नहीं है भर क्या पड़ना मर जा ले ले कहानी करती महंत मंडेश्वर बनने में ही दिक्कत होता कुछ बनो पता बनना ही दोस्त इस है इसलिए कहते हैं कि देखो कि प्रयोजन का बताते स्पष्ट डर है कि आप कैसे होना चाहिए सकल ऐसा त्याग यस है ये स कोई ब्राह्मण क्षेत्र में शिशूत्र नहीं का जैसे करमकांड आदमी होता है ना अग्नि का आदान करने जरूरी अग्नि आधन कौन करेगा कब करेगा वसंत अग्नि ना देते ब्राह्मण हो ब्राह्मण हो वसंत अग्नि ना देता ग्रीष्म शरदी वैश्य बता दिया ओ जाति वाले ही अग्नि का आधान करेंगे और जो अग्नि आधान करेगा वही कर्मकांड के अधिकारी हो जाता है ऐसे यहां अधिकार का लक्षण नहीं है यह अधिकार का जो विवेक वही राज सब संपत्ति वह किसी में भी हो सकता है ईसाई में भी हो सकता है मुसलमान में भी हो सकता है जिसमें है वो वेदांत कभी पाल में है तो विदांत कभी पाले सुना अरे सुना से मैं कोई थोड़ी पढ़ा दिया निषेध है कहा निषाद स्तपतिमा निर्णय लेते हैं एक याद है निषाद स्तपति ने जीते बोल दिया निषादों का जो राजा निषादों का जो राजा ऐसा नहीं लेना निषाद होता वो जो राजा है वही करना चाहिए निषाद कौन होता है निच एकदम पंचम वर्ण नीच जात वाला आदमी यदि कभी कहीं राजा बन जाए तो उससे भी यदि कराने का विधान है अब ये कैसा करे जो वेद पढ़ा नहीं है तब कहा जो एक चीज तो उसके लिए विधान किया गया रुद्रयाग तो उस रुद्रयाग का जो मंत्र है उतने ही उसको याद करा देना उसमें भी जो संबंधी जो जो मंत्र है बोलता है ना जो मंत्र जितने को बोलता है, को बोलता है, ही उसको सुनाकर अर्थात क्या हुआ वेट में आया हुआ रुद्रयाग संबंधी उसमें भी जो यजमान संबंधी जो मंत्र आदि है उतने को मेरे शुद्र को भी सुना सकता हूं कंटस्थ करा सकता हूं स्वरबद्ध अरे वेदांश में अधिकार है शूद्र को विधि में उसी प्रकार से यह वेदांत अधिकार साथ शूद्र लक्ष्मी यदि चारों से संपन्न यदि हो जाता है यदि हो जाता है तो वो उसे उपनिषद सुनाने में कोई दोष नहीं, नहीं। शरत या है या शरद विवेक होना चाहिए, चाहिए, देना सक संपत्ति मुक्त ब्राह्मण कर लाल पहन लिया विवेक राग नहीं है, आज समस्या ब्राह्मणी अधिकार है ऐसे अहंकार अधिकार को, को खत्म कर दिया अहंकार है ना ब्राह्मण मैं, मैं सन्यासी हूं स लिया इसमें मेरे को श्रवण करने का अधिकार है ये जो सोच है यही वेदांत के अधिकारी तुमको खत्म कर इस बात को समझते ही लोग उल्टा बोलते हैं महात्मा वो सूत्र को सुना रहा है उसको सुना रहा है उसको सुना रहा है उससे तुमसे बैठ रहे हो कहीं तो दुराग्र पुर्वाग्रह तो नहीं है वो तो सच मन दिल खोल के आगे महाराज आप जो बोलेगे मैं मानूंगा वैसे जीऊंगा वो ना की बात है, जीना के बाद तो सुनना अलग है मानना अलग है वैसे जीना अलग चीज है सुनना आसान है मानना कठिन है मान लेने पर वैसे जीना और कठिन है एक दिन दो दिन फिर बाद में वही टायर पंचर हो जाती है फिर वही तीसरा वही ढीला पड़ जाता है आज जीवन वैसे चलना कठिन होता है आज बोलो तो, तो दो दिन याद रहेगा तो फिर फिर भूल जाएंगे ये नहीं साधक का लक्षण नहीं इसे कहते हैं यहां पर कैसा है वो तो विवेक होना चाहिए नित्य अनित्य का विवेक होना वैराग्य यह पर लोग परलोक सगल विषयों की वित्त होनी चाहिए अरे काम ना करें तो कैसी जिस बात सर्व काम रहित तो। अछ संपत्ति समदीक्षा उग्रती श्रद्धा समाधान बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रियो का समन, दमन करना है समदम, बहुत मुख्य चीज साधक वही आपके अंदर धैर्य को मजबूत करता है सहनशीलता बढ़नी चाहिए सहनशीलता जैसे बाहर के वातावरण के साथ सहनशीलता है ऐसे मानसिक प्रताड़नाएं जो होती तो है उससे सहनशीलता होनी चाहिए आदमी जो सहनशील नहीं है वो टूट जाता है धैर्य टूट गया तो गया वेदांत का अधिकार खत्म हो गया कश्चि धीर आवृत चक्षु कहा है धैर्य का आधा धैर्य आधा कैसे जब प्रतीक्षा कर दे तो प्रतीक्षा का फल है आगे धैर्य बढ़ता है फिर ऊपर भी सभी प्रकार के ससंकल्प प्रवृत्तियों से निवृत्ति हो गया किसी भी प्रकार के फलाकांक्ष का प्रवृत्ति सिवृत्त हो जाए नहीं उप्रति उपृत तो गया मतलब क्या कब काम करके छोड़ करके बैठ गया ऐसे बैठ वो आलसी हो जाए गधा हो जाएगा और उनका जड़ हो जाएगा शरीर भी जड़ होगा शरीर बीमारियां हो जाएंगी ऐसे नहीं होता उपृत्ति का तात्पर्य नहीं सब काम छोड़ के बैठना कर्म छोड़ के बैठना नहीं भगवान खुद कहते शरीर यात्रा बिना है ना गीता में गाने की जगह शरीर भी नहीं हो सकता बिना कर्म का किस्त क्षण अपने अकर्म करता है ना करोगे कर्म गलत कर जाओगे विहित नहीं करोगे तो इसलिए विहित कर्म करते रहने से आदमी गलत कर्म करने से अकर्म करने से बच जाता है नहीं करना हमारा बचेश कर्म तो करना ही पड़ता है लेकिन कर्म करो ऐसे जिसमें कोई वासना ना बने जिससे कोई फलाकांक्षा ना हो जिससे स्वार्थ से प्रेरित होकर अधिकतर लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म नुकसानदायक होता है ऊपर दी श्रद्धा और समाधान श्रद्धा ये बहुत भारी समस्या आज के आधुनिक युग में ढोंगी से श्रद्धा बहुत करते हैं लोग तो सामने सब नाटक रहता है और पीट कर उसे छुरी मार देते हैं बगल में छुरी है ऐसे वाले ज़्यादा बहुत बड़ी सेवा भजन दिखाते हैं लेकिन अंदर से वो सब दूसरी दूसरे को पहचाना मुश्किल होता है ऐसे लोगों को पहचाना भी मुश्किल अंदर से क्या है बाहर से क्या श्रद्धा हमारे स्वामी जी बार बार बोलते थे प्रॉब्लम इज सही श्रद्धा ही सबसे समस्या में आए, और अंत में आता है समाधा, समाधान संपत्ति और चौथा गणे मुता मुक्ष एक है, चतुष्ठय साधन है, जो संपन्न है वो वेदांत का अधिकारी बन